आत्मन भूत वर्गेष गुण योगि मुक्तावली में आत्मन भूतवर्ग से कहते हैं पृथ्वी तेज वायु आकाश आत्मनाम आत्मा और वर्ग विशेष गुण योगि अर्थात विशेष गुण गुणवत्व तो ये सब हो गए विशेष गुणवंत इसमें धर्म रहेगा विशेष गुण गुणवत्व यदुम ये साधर्म्य अच्छा टीका में ये उन्तीस अच्छा ननु नु सप्ताधर्म जेयत्व आपने कहा कि यदुम य साधर्यक्त तदितर से वैधर्म अभी सप्ताहम साधर्म ज्ञयत्म ज्ञेय प्रमेय वाच्यम अभेयत ये तो सभी का साधर्म्य हो जाएगा तत्कशर्म्यम तो आप जो बात कह दिए ये तो यहाँ समन्वय नहीं हो रहा है उत्तर देते हैं मुक्तावली में यदुक्तमिति ज्ञावादिक विहाय को छोड़ करके ज्ञाच तो प्रमेयत्व इत्यादि ये सब छोड़ करके बाकी जिसका जो क्योंकि ये सब तो तत्व न कश्या वैधर्म्यम तत्व अर्थात ज्ञत्वादिकम ये कश्यापी वैधर्म्यम न केवलान्विवात ये केवलान्वय है केवल का क्या लक्षण है अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी तो कहीं इसका अभाव नहीं मिलेगा तो वैधर्म्य नहीं होगा अच्छा आगे टीका में एक श्लोक देते हैं ये तो है याद रखने से अच्छा है हम पढ़ते हैं आप लोग पढ़ेंगे बाई वायुर्नबिकादश तेजसो गुण जल क्षि प्राण भृत चतुर्दशाल पंचषड वांबरे महेश्वरे मनसस्त वच वायुर्न तेजस एकाश गुण जल क्षितिणता चतुर्दश दिखो पंच अंबरे चडव महेश्वरे अष्ट तथा मनसचीनश्लोकमस वायुस्तावण आह वार्नव कैद वायु में नवगुण तेज एकदश जल क्षिप्राणता जल क्षि क्षितिपृथ प्राणभृत प्राणवृत अर्थात जीवात्मा इनका चतुर्दश सबसे अधिक गुण इनमें है दिग पंच दिग काल में पांच आगे सब कहेंगे अम्बरे सठ महेश्वरे अष्ट परमात्मा में और तथा मन देखिये नव तर्क संग्रह में इस विचार भी आ आगे है नव वायु द्रव्य है पांच सामान्य गुण रहेंगे संख्या परिमाण पृथक परत्व परत्व, परत्व। अभी में और क्या रहेगा स्पर्श रहेगा हो गया और दो परत्व अच्छा अच्छा संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग ये पांच हो गया और परत्वा परत्व ये भी वायु में आएगा तो संख्या परिमाण पृथत्व और संयोग विभाग परत्वा परत्व सात परत्व, परत्व, हो गए और स्पर्श होकर करके आठ हो गया बेग, बेग, नौ, नव, तो वे गायु में आ जाएगा तो हो गया नौ आगे तेजसो एकादश तो तेज में ये पांच तो रहेंगे तेज में परत्वा परत्व भी रहेगा तेज में स्पर्श भी रहेगा तेज में वेग भी रहेगा परमाणु रूप है ये नौ तो हो जाएगा और तेज में अधिक और दो आना है रूप स्पर्श तो हो गया द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व ये तेज में आ जाएगा ये होगा एकादश आगे जल जल में पांच सामान्य गुण आ गए, और ये परमाणु रहेगा स्पर्श रहेगा और परत्व परत्व ये मिलकर के हो गया आठ आठ हो गए आगे द्रवत्व आ जाएगा नौ और रूपा रस गी रूप रस नौ दो ग्यारह हो गया और स्नेहा बेग ग्यारह दो तेरह हो गया और एक आएगा द्रव्य आठ स्पर्श पांच सामान्य गुण परत्व परत्व आठ हो गया रूप रस क्या थी गुरुत्व हाँ गुरुत्व गुरु गुरुत्व स्नेहत है ये हो करके हो गया जल में चतुर्दश हो गया क्षिति क्षिति में भी चतुर्दश जल में एक चीज रहेगा जो क्षिति रहे रहे में नहीं रहेगा और क्षिति में रहेगा जल में नहीं रहेगा जल रहे में क्या रहेगा जो क्षिति में नहीं रहेगा और क्षिति में नहीं रहेगा सारे सड़क सड़क सड़ बिद रसक स्नेह और ये पृथ्वी में क्या रहेगा जो जल में नहीं रहेगा गंध तो पृथ्वी में भी हो जाएगा चौदह प्राण भ्रतम जीवात्मा इनमें भी चौदह हो जाएगा पाँच सामान्य गुण रहेंगे और नौ विशेष गुण तो उनका हो गया संख्या चौदह हो गया दिक्कालय पंच सामान्य गुण मात्र और आकाश में और एक अधिक छ आ जाएगा शब्द हो गया महेश्वरे अष्टो महेश्वर भी द्रव्य है तो इसलिए पाँच सामान्य गुण आएगा और बाकी ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये हो गया और मनसस मनस तथिवच मन में सामान्य गुण पांच आ जाएंगे मन में वेग आएगा परत्वा परत्व मन परमाणु रूप है परत्व परत्व हो जाएगा तो परत्वा परत्व वेग और पांच सामान्य गुण मन में भी आठ हो जाएगा ये प्राचीन श्लोक इसका अनुसरण करके अभी यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं आगे श्टव संस्कारो मरुतो ेगाख्य संस्कार मरुण द्रवत्वं तेजसो गुणाः स्पर्शादयो अष्टो अष्टो कहने से स्पर्शादि पांच सामान्य गुण स्पर्श परत्व पर मिलकर के अष्ट और वेगाख्य संस्कार बेग नाम का संस्कार तीन होता है स्थिति स्थापक वेग भावना उसमें जो वेग वो मरुत भाई में रहेगा मरुत गुण ये हो गए न हो गशादि अष्टो और रूप वेग द्रवत्व और तीन हो गए आठ तीन ग्यारह तेजस्व गुणा तो ये तेज का ये ग्यारह हो गए दिनकी में स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्वा, पर परत्वा, वैगाख्य संस्कारस्य वैग नामक जो संस्कार है इति वायोर्गुणा न हो गे तेजसो गुणान आह तेज का गुण और अधिक मूल में कह दिएो तो रूप वेगो द्रवत्व इसलिए अर टीका में कुछ कहना नहीं है अच्छा आगे अपाम गुणान आह अभी जल का गुण कहते हैं अच्छा स्वामी जी आपका स्मरण है छात्र में वही षष्ठ अध्याय में कहीं अप तेजस्वो इस प्रकार की दिवचन आया है तो खोजना होगा अच्छा वो तो अद्वैत तो शारधा में मिल जाएगा भाष्य में कहीं ऐसा पंक्ति है अप तेजस्व मतलब वहां विचार का है कि शब्द नित्य बहुवचनांत होगा जैसे हम लोग देखते हैं दाराग्नि तो अगर दारा शब्द नित्य बहुवचनांत चलेगा तो अग्नि एक वचनांत एक वचन वहाँ है तो वहाँ अगर हम दाराश्च अग्निश्च कहने से पदार्थ तो सामने में दो है ना तो इसलिए द्विवचन होना चाहिए तो दारा अग्नि ऐसा होना चाहिए तो किन्तु दारा शब्द शब्द स्वभाव से बहुवचन होगा तो अभी शब्द स्वभाव से ये भी दाराग्न बहुवचन हो जाना चाहिए अर्थात ये दो पक्ष में समाधान भाष्य अथवा टीका में कहीं प्रामाणिक रूप देखेगा तो जैसे अप मिल जाएगा अर्थात तो अपनित्य बहुवचनांत होना चाहिए हम विग्रह कहेंगे आपस च तेजस चाहती तो अगर अब तेजस ऐसे द्विवचन मिल जाएगा तो ये निश्चय प्रामाणिक होगा ठीक क्या जी आ, वो तो इसमें आया था उपदेस साहस्री में किंतु उसके लिए कुछ प्रामाणिक को चाहिए कोई अगर विरोध करेगा तो आप ये तर्क क्यों दिए तो इसके लिए हम कहते हैं सामने में पदार्थ दो है क्योंकि हम वचन निर्धारण करते हैं सामने में जो पदार्थ है देख करके आ, इसलिए थोड़ा कहीं से और प्रमाण चाहिए तभी होगा तेजसो गुणान आह तेज का गुण अजी अपुणान आह आगे कार्य का स्पर्शा दयाष्ट स्पर्शा दवष्ट स्पर्शा दयाष्टव वे ग गुरुत्वकम् द्रवरुकसा स्नेहो वारीण्ये चतुर्दश अभिवारिणी वारिणी अर्थात तो जल में वारिणी कहाँ का विभक्ति वचन सप्तमी का वचन नुकोच विभक्तौ स्पर्शादय तो, अष्टौ द्रवत्व गुरुत्व कम गुरुत्व स्वाथ में कौन कर दिए गुरुत्व त तो आठ हो गए स्पर्शादी बैग द्रवत्व गुरुत्व ग्यारह हो गए रूपम रसस तथा स्नेह तीन हो गए एते चतुर्दश वारिणी एते अर्थत जो कहा गया टीका में दे दिया दयापा गुणा स्पर्शा अष्ट आगे पृथ्विया ये आहथिवी का गुण कहते हैं स्नेह स्नेहनाध युता वे संख्यादि पंचकं भावना तथा धर्म गुण आत्मन शिशतुर्दश संख्या दिशो शब्दे चे पंचकं, पंचकं बुद्धि रिच्छा यत्नोपि ऋच्छा ये स्वरे पापरत्वसख्याद मनसे गुता स्नेह हीना गंधयूता यूता विसर्ग नहीं तो निश्रारी निश्रारी तो <��णाँ> है इसमें आप लोगों का विसर्ग है गंधयूता अर्था गंधे नुता चतुर्दश चौदह होने से यहाँ विसर्ग होना चाहिए स्नेह न हीना गंधे न यूता चतुर्दश एते एते चतुर्दश क्षित पृथ्वी में ये चतुर्दश जल में जो चतुर्दश थे उसमें स्नेह ही हो जाएगा गंधयूत हो जाएगा तो ये चतुर्दश ये पृथ्वी में हो जाएंगे टीका में दिनोकरी में कहा पृथ्व्या गुणान आह पृथ्वी का गुण तो ये स्नेह हीना गंधयुता क्षितौ ए एते अर्थात दिनोकी में कहते हैं एते अव्यवहित तो पूर्वोक्ता पूर्वोक्ता अर्थात वारिणी जो जल में चौदह कहा गया था उसमें खाली स्नेह ही नंध युत कर देंगे तो ये चतुर्दश पृथ्वी का गुण हो जाएगा आगे दिनकी में दिनोकी में कहते हैं आत्मनो गुणान आह आत्मा का गुण को कहते हैं कारिका में बुद्धियादि षटकम संख्यादि पंचकम तथा भावना और धर्मर्म गुणते आत्मन ए चतुर्दश स्यु आत्मा का ये चतुर्दश चौद हो गए आदि छः बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न ये छे हो गए आदि पांच सामान्य गुण और पांच ग्यारह तथा भावना बारह धर्म चौदह ओगे एक आत्मन चतुर्दशु स्यु ओगे आगे टीका में बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष जो देश प्रयत्ष कह दिया गया संख्या पंचकम संख्या परिमाण संयोग तो संयोग विभागा का अर्थात जीवात्मा का ये चतुर्दश हो गया आगे कालधिशोर गुणा निक्या एवं आ काल, काल अर्धिक इसमें कोई विशेष गुण नहीं है केवल सामान्य गुण है दोनों में समान गुण होने से एको उक्तिया एक ही वाक्य में कह दिया गया संख्या कालधीशो हो कालधीशो हो गुण हो गए संख्या तेदस्थे चे चर्थ संख्या आकाश में आकाश से गुणा आह शब्द शब्द और बाकी पांच सामान्य गुण मुक्तावली में पूर्व पृष्ठा में है ते चे आकाश ते चे जो कारिका में कहा गया आकाश में ये छुण हो गए आगे तथा दिनकरी में तथा तथा अर्थात जैसे आकाश और काल कह काल और दीक कह दिया गया इसी प्रकार की आकाशे शब्द संख्यादय पंच एवं षड्गुण्य तो आकाश में ये संख्यादि सामान्य पंच गुण हो गए और शब्द मिलकर के छे आगे दिनकी में ईश्वर गुणान आह ईश्वर का गुण कहते हैं ते ते दिक्काल हो जो कहा संख्या पंचकम काल काल दिशो हो कह दिया आगे कहते हैं शब्द हाँ, पूर्व में कौन है काल दिश क्योंकि शब्द ते गुण को लेगा द्रव्य को नहीं आगे खे है आकाश में आकाश में कहने से फिर काल और दिशा कैसे लिया जाएगा तय कहने से संख्या बन सको पांच हो गया निय आपको शट कहना है तो इसलिए इसीलिए कह दिया गया संख्या दय बोलना होगा अच्छा इसलिए टीका में दे दिया ना दिनकरी में तथा आकाश शब्द संख्यादय यहाँ बहुवचन कर दिया तय के लिए अभी ईश्वर का गुण कहते हैं पंचकम् का इच्छा यत्नो अपि अभी पंचकम् है बुद्धि इच्छा यत्न भी मिलकर के ईश्वर में आठ हो गए अच्छा आगे दिनकरी में अत्र नव्या ईश्वर अच्छा और कार्यक्रम एक रह गया परत्वा परत्वे संख्या दिया पंच वेगस् मानसे मन का ये आठ हो गया संख्याद्या सामान्य जो गुण पांच हो गए बेगा ये बेहन में आठ हो गया अत्र नव्या दिनकरी में नव्य लोग कहते हैं ईश्वर से परिमाणवत्व प्रमाणा भाव ईश्वर में कोई परिमाण है इसमें कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि ईश्वर तो कोई प्रत्यक्ष भी नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा तो फिर परिमाण ये स्वीकार करने का कोई बात नहीं और जीवात्मा में भी जो परम परिमाण इसको लेकर के विवाद है वाचस्पति जी कह दिए वो तो प्रत्यक्ष नहीं होगा अगर आत्मा का परम महत्व परिमाण प्रत्यक्ष हो जाएगा इतना विवाद नहीं होना चाहिए इसलिए वाचस्पति जी कह दिए कि उसका परिमाण तो प्रत्यक्ष नहीं होता है और ईश्वर तो प्रत्यक्ष है ही नहीं इसलिए उसमें परिमाण मानने का कोई आवश्यक भी नहीं है न च्रव्य त्वे न ईश्वर द्रव्य है और परिमाण जो है नवद्रव्य वृत्ति कहेंगे तो इसलिए ईश्वर इस में भी परिमाण रहेगा अभी प्राचीन लोग कहते हैं इतने नाच्यम अच्छा ना प्राचीन लोग कहेंगे कि द्रव्यव परिमाण का अनुमान कर लेंगे नब्बे लोग कहते हैं इतने नचवाच्यम अप्रयोजकवात्जक अर्थात हेतु रस्तु साध्यम मास्तु अर्थात द्रव्यत्व रहे ईश्वर में किन्तु परिमाण न रहे इस प्रकार के टीका में राम में अप्रयोजकत्व ईश्वर परिमाण से अजन्यत्वन तो ईश्वर का परिमाण ईश्वर नित्य होने से उसका परिमाण भी नित्य होना पड़ेगा जन्य परिमाण प्रति द्रव्यत्वेन कारणत्व जो जन्य परिमाण है उसके लिए आप द्रव्य को कारण मानेंगे तो द्रव्य द्रव्यवेन कारण होने पर भी कार्य कारण भाव कार्यकारग्रह रूप अन अनुकूल तर्क उक्त अनुमानेन ईश्वरे परिमाण सिद्धि असंभवाद जहाँ परिमाण है वो द्रव्य होगा मतलब इस प्रकार की कहेंगे यत्र तत्र ये जन्यपरण त्र, त्र द्रव्यम त्रव्य जन्य जन्यपरिमाण प्रति ये अप कारण कह सकते हैं तो किंतु ईश्वर में तो जन्य परिमाण ही नहीं है इसलिए द्रव्यत्व के द्वारा आप परिमाण का कैसे अनुमान कर लेंगे द्रव्यत्व के द्वारा जन्य परिमाण का उनु... ये अनुमान किया जा सकता है अच्छा तो इसलिए तादृश कार्य कारण भाव तो अर्थात जहा जहा जन्य परिमाण वहा मतलब जहां द्रव्यत्व तो रहेगा वहां जन्य परिमाण रहेगा ये कार्य कारण भाव इसमें अनुकूल तर्क सहकृत उक्त अनुमानेन ईश्वर में परिमाण सिद्धि नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईश्वर में जन्य परिमाण ही नहीं है द्रव्य तो का जन्य परिमाणों के साथ आप कार्यकार कह सकते हैं अच्छा हाँ तभी आकाश में मानने का तो ये कारण होता है कि शब्दाश्रय व सिद्ध होता है और काल दिक व्यवहार विषय बनते हैं दिक काल आकाश ऐसे व्यवहार विषय बनते हैं किंतु ईश्वर साक्षात व्यवहार विषय बनता नहीं आ, आ, ये सभी विभू है किंतु इसमें भी जन्य परिमाण नहीं है किंतु द्रव्य है ये व्याप्ति अच्छा ये तो और थोड़ा विचारणीय है देखेंगे अभी यहाँ फिर पूर्व मतलब प्राचीन वाले कहेंगे ननु द्रव्य यदि परिमाण व्यभिचारी नब्बे लोग कह दें अच्छा आगे थोड़ा विचार दिए हैं अगर द्रव्यो और परिमाण में अगर व्याप्ति नहीं रहेगा क्योंकि ये नब्बे लोग कह दें द्रव्य तो जन्य परिमाण में व्याप्ति रहेगी अभी प्राचीन लोग कहते हैं द्रव्यत्व तो यदि परिमाण व्यभिचारी सियात तरी निरूपा अधिकम न स अर्थात तो परिमाण का व्यभिचारी हो जाएगा द्रव्य जैसे बन्नी ये धूम का व्यभिचारी है क्योंकि अयोग्य लोक में धूम नहीं है बन्ही हो गया तो ऐसा स्थिति में वो धूम ये अर्थात जो होता है ये निरूपाधिक नहीं होगा बन्ही है किन्तु तो धूम नहीं रहा धूम का व्यभिचार कर गया बन्ही अर्थात ये बन्नी केवल होने से धूम नहीं हो पाएगा निरुपाधिक बन्नी से धूम नहीं होगा और कोई एक उपाधि आ जाएगा उपाधि अर्थात साथ में रहने वाला पदार्थ अभी यहाँ आर्द्र इंधन संयोग ये उपाधि आएगा तो इसी प्रकार की अगर आप कहेंगे कि द्रव्य परिमाण का व्यभिचार कर गया तो केवल परिमाण अभी द्रव्य को सिद्ध नहीं करेगा निरुपाधिक न सी अनुकूल तर्क सहक अनुकूल तर्क सहकृत उक्त अनुमान Uh, किंतु द्रव्य तो और परिमाण में कोई उपाधि नहीं है अर्थात यह होने से परिमाण होगा द्रव्य है किंतु साथ में पदार्थ आएगा तो परिमाण होगा नहीं तो नहीं होगा जैसे बन्नी के साथ आर्द्र इंजन संयोग आएगा तभी तो धूम होगा इसी प्रकार की द्रव्य है किंतु साथ में कोई आए तो परिमाण होगा ऐसा तो नहीं है तो अभी प्राचीन लोग कहते हैं यह अनुकूल तर्क यह अनुकूल तर्क सहकृत उक्त अनुमान ईश्वरे परिमाण सिद्धि असंभव अच्छा है ना नीचे वाला अनुकूल तर्क सहकृत उक्त अनुमान न ईश्वरे परिमाण सिद्धि प्रत्युह विरोधी तो अर्थात तो विरोधी रहित तो हो जाएगा परिमाण सिद्धि हो जाएगा अन्यथा काल दिशोरअपी परिमाण असिद्धि प्रसंगा काल और दिख में भी आप परिमाण सिद्धि नहीं कर पाएंगे इति अस्वरसात अर्थात प्राचीन लोग विरोध दिखा दिए नब्य के पास और नहीं रहा तर्क नहीं रहा इसलिए उक्त अनुमान है स्वरूपासिद्धि माह अभी वो जो अनुमान है अर्थात द्रव्यत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में परिमाणवत्व का जो सिद्ध कर रहे अभी प्राचीन लोग क्या कहते हैं ये स्वरूपासिद्धि अर्थात ईश्वर में हेतु ही नहीं रहेगा हेतु क्या देते हैं द्रव्यत्व अभी ईश्वर में द्रव्यत्व ही नहीं रहेगा कहते हैं ईश्वर द्रव्य दिनकी में ईश्वर द्रव्यत्व सत्व मानवभाव ईश्वर द्रव्य ही नहीं है और इसमें वेदांति लोगों का सहकार मिल जाएगा ईश्वर द्रव्य नहीं होता है ईश्वर द्रव्यत्व माना भाव देखिए टीका में कहते हैं रामरुद्र में अतएव वेदांति नाम ईश्वर से स्वप्रकाश सुखात्मक विवादोपि संगते वेदांति लोग कहते हैं ये ईश्वर में कोई द्रव्य तो नहीं है तो वो लोग कहते हैं स्व प्रकाश सुख रूप है तो जो सुख रूप होगा जो सुख होगा वो द्रव्य होगा क्या वेदांति लोग इसीलिए ईश्वर इस को सुख कहते हैं तो द्रव्य नहीं है ये नव्य लोग अभी प्राचीन लोग के साथ विवाद के लिए वेदांतियों का सहायता ले लिए ठीक है क्या चाहिए तो अभी प्राचीन लोग कह दिए कि आप द्रव्यत्व तो हेतु के द्वारा ईश्वर में परिमाण सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्यों ये द्रव्यत्व तो हेतु ही ईश्वर में नहीं रहेगा अर्थात ईश्वर द्रव्य नहीं है प्राचीन लोग कहते हैं ईश्वर द्रव्य होता है आत्मा द्रव्य है तो नब्बे लोग कहते हैं नहीं होता है क्यों द्रव्य नहीं होता है नब्बे लोग कहते हैं क्यों ईश्वर द्रव्य नहीं है ये वेदांति लोग कहते हैं देखिए ईश्वर सुखरूप है सुख कभी द्रव्य है क्या गुण है इसलिए ईश्वर द्रव्य रूप नहीं है ऐसे वो नब्बे लोग कहते हैं अतएव तो तभी तो ईश्वर द्रव्य नहीं हुआ द्रव्य नहीं हुआ तो अतएव तो तत्र तो संयोग विभाग और सत्व भी माना भावा अभी ईश्वर में परिमाण नहीं रहा संयोग विभाग ये भी नहीं रहा चलिए और पृथक्व से गुणत्व एवं निरस्तम नब्बे लोग कहते हैं ये पृथकत्व को गुण क्यों मानेंगे ये बाकी लोग भी पृथकत्व को नहीं मानते हैं तो क्यों और लोग क्या समाधान देते हैं ये पृथक तो को क्यों और लोग गुण एक मानते हैं देखिए दिन रामरुद्री में निरस्तमित रूपम घटात पृथक इति व्यवहार अनुरोध अभी रूपम घटात पृथक अभी पृथक को तो कहा रख रहे हैं रूपम घटात पृथक पृथक कौन हुआ रूप प्रिथक तो पृथक किस में रहेगा रूपों में तो रूप में अगर पृथक तो रहेगा फिर पृथक तो गुण कैसे होगा गुणे गुण अनंगीकार तो इसलिए कहते हैं पृथक भिन्नार्थकता ध्रव्येण इसलिए पृथक तो पृथक पद का क्या अर्थ है कहते हैं भिन्नार्थक अर्थात भिन्न को कहेगा घट पटाद पृथक इतिपी तद विषयकतया है उपपत्त अगर आपको रूपम घटात पृथक यहाँ पृथक शब्द का अर्थ तो भिन्न लिए तो घट पठात पृथक वहां भी पृथक का अर्थ भिन्न ले लीजिए तो वहां क्यों आप गुण मानेगे घट पठात पृथक इतियोत्री तद विषय कथया तद विषय कतया भिन्नाथकता उपत्तु हो जाएगा तादृश प्रतित्या पृथक तो रूप गुणांतर असिदे इसलिए ये जो रूपम घटात घटात्थक ये प्रतीति को आधार करके कहेंगे पृथकत्व तो को गुणांतर नहीं मानेंगे नभे लोग कहते पृथक तो गुण नहीं होगा तभी ईश्वर में परिमाण पृथक संयोग विभाग इतने गुण सब नहीं रहेंगे चला गया तभी जाने से क्या हुआ आगे दिनों करी में पृथकत्व का अर्थ अन्य ये दूसरे लोग भी पृथक्व को अन्य कहते हैं तो अभाव में आ जाएगा वो उसे भिन्न है उसमें भिन्न तो रहेगा भिन्नत्व तो का अर्थ भेद अनुन्या इसलिए उसको और पृथक गुण मानने का आवश्यक नहीं है दिनकर में पृथक गुणत्मे निरस्तम तथा ईश्वरे में सुख है जैसे वेदांति लोग कहेंगे ईश्वर सुख रूप अभी कहते हैं ना ईश्वर में सुख संभव है ईश्वर से सुख संभव तथा अग्रे व्यक्ति भविष्य ईश्वर में सुख रूप सुख गुण रहेगा रहने से एवं च संख्या बुद्धि इच्छा प्रयत्न सुखा नी इति पंच एवं ईश्वर से इति इतिहा ईश्वर का पांच ही गुण हो गए संख्या बुद्धि ज्ञान और इच्छा प्रयत्न ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो रहे और सामान्य गुण से चार चले गए खाली रह गया संख्या और सुख ईश्वर में है आगे बताएंगे तो पांच गुण ईश्वर में हुआ फिर <coughs> नब्बे लोग ईश्वर में पांच गुण कर दिए अच्छा ये रामूद्री में सुख ईश्वर में है ये अग्रे व्यक्ति भविष्यति आगे कहेंगे इसको देखिए रामरुद्री में तथा तो अग्रे व्यक्ति भविष्यति भविष्य नित्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वृदाराण के रातिर धातु तो, इति आनंदम और दूसरा तो में तैतरीय में आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इत्यादि श्रुति शुती भीर ईश्वरे नित्य सुख सिद्धिर आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वहा आनंद से ये नया एक लोग और आदि भी अच्छ दिखाएंगे तो हो कर के आनंद का अर्थ हो गया आनंदवान ईश्वर तो ईश्वर में भी आनंद है और नित्यम तो इसलिए ईश्वर में नित्य सुख है और आनंदम ब्राह्मणो विद्वान यहाँ तो ब्राह्मणो आनंदम यहाँ तो बिल्कुल षष्ठी स्पष्ट ही कह दिए दी नीभे ये तैतरेका द्वितीय द्वितीय का, का सप्तम मंत्र में है इत्यादि श्रुति भी ये सब श्रुति के द्वारा ईश्वर में सुख की ये सिद्धि हो जाएगी और संख्या ईश्वर में संख्या है कहते हैं देखिये श्रुति आगे दिया एको हो वे नारायण इत्यादि श्रुतिया तत्सिधि रिभाव और ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये तो सभी लोग स्वीकार करते हैं इसमें कोई विवाद नहीं है तो ईश्वर में पांच गुण हो गए ये नब्बे लोग कहते हैं इत्याहु। अच्छा मुक्तावली यहाँ आगे और एक पंक्ति है ना, ये तो पूरा हो गया चौतीस तक ये मुक्तावली यहाँ तक ये पूरा हो गया इते श्री, श्री भारद्वाज बाल कृष्णात्म ज महादेव कृतो मुक्ताबलि प्रकाश प्रथम परिच्छेद ये प्रथम परिच्छेद ये पूरा हुआ ठीक है आज यहाँ तक कल तो अष्टमी और परसों अवकाश रहेगा ठीक है <laughs> चलिए ओंक शंकरचार्य केशव केशवं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम पद्प्तहाय दक्षिणामूर्ते नमः ओम श शांति है ये अर्थसंग्रह वाला पाठ तो फिर करेंगे दो बजे